गीता तत्व स्वामी आत्मानंद आठवां अध्याय इसीलिए आगे के श्लोक में कहते हैं अंतकाले अंत य प्रयाति मुक्तरम ययाति नास्तत्र संशयः जो मनुष्य अंतकाल में भी मेरा ही स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़ जाता है वह मेरे भाव को अर्थात स्वरूप को प्राप्त होता है इसमें कोई संदेह नहीं यहाँ पर श्री भगवान कह रहे हैं कि जो अंतकाल में भी अर्थात मृत्यु के समय उनका ही स्मरण करता हुआ अपने शरीर को छोड़ता है वह शरीर छोड़ने के पश्चात उनके भाव को प्राप्त होता है अर्थात उन्हीं के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है प्रभु कहते हैं कि इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है कोई कह सकता है जब भगवान ने ऐसा ही कहा है कि अंतकाल में कोई साधक मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़ता है तो वह मुझे ही प्राप्त हो जाता है तो बाबा इतनी सब कठिन साधनाओं की ज़रूरत क्या है अंत समय में भगवान का नाम ले लेंगे तो हो जाएगा पर यहाँ भगवान ने कहा कि अंतिम समय भी उसका तात्पर्य यह है कि जब पहले से भगवान का स्मरण नहीं रहेगा तो अंतकाल में स्मरण होना संभव नहीं होगा जो हमारे जीवन के संस्कार होते हैं वे ही अंत समय में हमारे सामने आते हैं यदि ईश्वर के संस्कार पहले से नहीं बने हैं तो कभी ईश्वर का चिंतन अंत समय में नहीं होता यदि हम क्षर में अक्षर में और हमारे भीतर जो चलने चलाने वाला बैठा है उन सब में ईश्वर की क्रिया को न देखें उस प्रकार के संस्कार न बनाएं, तो अंतकाल में ईश्वर का स्मरण होता ही नहीं है एक कथा आती है एक पिता मर रहा था रात का समय था उसने अपने तीनों पुत्रों को पास बुलाया और कुछ कहने की बहुत चेष्टा की परंतु बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वह कुछ कह न सका पुत्रों ने सोचा कि संभव है पिता कुछ रहस्यपूर्ण बात बताना चाहते हैं तो हो सकता है कि किसी तिजोरी का ठिकाना बताना चाहते हों अथवा धन का पता ही बताना चाहते हों पर अवश्य हो कुछ कह नहीं पा रहे हैं हो सकता है कि भगवान का नाम ही लेना चाहते हों तब तीनों बड़े परेशान हो गए उन्होंने एक नामी वैद्य से कहा कि जैसे भी हो पिता को केवल दो मिनट बोलने हेतु ठीक कर दीजिए वैद्य ने कहा ठीक है मैं दो मिनट बोलने हेतु औषधि दे देता हूँ पर दो मिनट तक यदि न बोल पाए तो पैसा वापस भी कर दूंगा तीनों बेटे तैयार हो गए तीनों ने मिलकर धन वैद्य को दिया वे तो धन आदि पाने के लालच में मत हो रहे थे अतः वैद्य की बात को स्वीकार कर लिया वैद्य ने दवा तैयार की और पिता को चटा दी अब पिता ने धीरे धीरे बोलना आरंभ किया क्या बोला उन्होंने कहा कि वह लालटेन जो जल रही है उसकी बत्ती क्यों इतनी ऊंची जल रही है जरा नीची कर दो तेल अधिक जल रहा है तो दो मिनट में यही सब कहा बेटों के रुपये भी गए और सुनने को क्या मिला यही कि तेल अधिक जल रहा है बत्ती नीची कर दो इसीलिए कहा गया कि अंतकाले उसका अर्थ यही है कि जीवन में यदि हम अभी से ईश्वर स्मरण करते चलें तभी अंतकाल में हमें ईश्वर का चिंतन बना रहेगा अन्यथा नहीं फिर प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन से अगले श्लोक में कहते हैं यम यम वाप स्मरण भावम त्यंतन्ते कलेवरम तम तमेवत कौंतेज सदा तद्भाव भावितः हे कौंतेय यह मनुष्य अंत समय में जिस भी भाव का स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है सदा उस भाव में तन्मय होने के कारण उस भाव को ही प्राप्त होता है अर्थात अंत काल में जैसी मति होगी वैसी ही गति भी होगी जो भी भाव जो भी विचार अंतकाल में बना रहता है मनुष्य उसी के अनुरूप ही जन्म लेता है जड़द भरत की कथा आती है राजा भरत जब तपस्या कर रहे थे तो मृत्यु के समय हिरण के छोटे से बच्चे में उसका मन लगा रहता इसीलिए मृत्यु के बाद वे एक हिरण के रूप में जन्म लेते हैं इसके माध्यम से मानो हमें यहाँ यह बात बताई गई कि अंत समय में हमारा मन जहाँ लगा रहता है जो जो सोचते हुए हम इस शरीर को छोड़ते हैं तो उसी के अनुरूप हमें शरीर मिलता है इसीलिए प्रभु अपने सातवें श्लोक में अर्जुन से कहते हैं तस्मा सर्वेशु मनुस्मर युद्ध च मई अर्पित मनोबुद्धिर्मा में वैश्य संशय इसलिए तू सब समय मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर इस प्रकार मुझ में मन और बुद्धि अर्पित करके तू निसदेह मुझे ही प्राप्त होगा भगवान कह रहे हैं कि तू युद्ध भी कर और साथ ही साथ सब समय मेरा स्मरण भी कर तेरा मन तेरी बुद्धि मुझको अर्पित हो जाएगी और तू मुझे ही प्राप्त होगा भगवान यह नहीं कहते कि मुझे प्राप्त करने के लिए तू युद्ध छोड़ दे जैसे अर्जुन के सामने महाभारत का युद्ध था हमारे सामने भी युद्ध है हम भी छोटा मोटा महाभारत युद्ध लड़ रहे हैं हमारे अंदर भी सत और असत प्रवृत्तियों का युद्ध चला हुआ है ये हमारे भीतर पांडव और कौरव दल हैं हमें सतत अपने मन और इंद्रियों से लड़ना पड़ता है अर्जुन के लिए वह युद्ध था हमारे लिए भी युद्ध है अर्जुन का युद्ध भिन्न प्रकार का था हमारा युद्ध भिन्न प्रकार का हो सकता है पर ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके शरीर पर जिसके सिर पर इस महाभारत युद्ध का बोधा नहीं है हर व्यक्ति के अंतकरण में यदि युद्ध तो चल ही रहा है हर व्यक्ति के अंतकरण में यह युद्ध तो चल ही रहा है भगवान कहते हैं कि तू संग्राम कर संसार में रह कर तू कर्तव्य कर्म का अनुष्ठान कर और सतत मेरा स्मरण करता रहे क्या होगा इससे उससे तेरी बुद्धि तेरा मन मुझ में अर्पित हो जाएंगे और तू मुझे ही प्राप्त करेगा अब आठवें श्लोक में बताते हैं कि इस तरह अभ्यास और एकाग्र चित्त के द्वारा उस परम पुरुष की प्राप्ति होती है अभ्यास योग युक्त न चेतान्यामिना परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचितन हे पार्थ अभ्यास रूप योग से युक्त अन्यत्र कहीं न जाने वाले चित्त के द्वारा चिंतन करता हुआ मनुष्य दिव्य परम पुरुष को प्राप्त होता है अभ्यास योग का मतलब क्या है बार बार मन में भगवान में लगाना हम दुनिया के काम में लगे हैं और हमारे मन में ईश्वर का चिंतन रुक गया फिर हमें बोध आया अरे मैंने ईश्वर स्मरण खो दिया तो फिर से मन को प्रभु में लाकर स्थापित करें। हमारा मन फिर भागे तो उसे पुनः लाकर ईश्वर में स्थापित करना इसी को अभ्यास योग कहते हैं श्री रामकृष्ण इस विषय में बहुत ही सरल सा एक दृष्टांत दिया करते थे जो हमारे गांव में अक्सर देखा जाता है वे कहते थे कि गाँव की महिला जब झेकी में धान कूटती हैं तो उसका मन अनेक ओर बटा रहता है वह बाएं हाथ से अपने छोटे से बच्चे को पकड़कर दूध भी पिला रही है ग्राहक आता है तो उससे वह मोल भाव भी करती है और उससे बकाया रुपया देने को कहती है इधर अपने बड़े बेटे से कहती है कि उसे इतना सौदा दे दे इतना गुण नाप दे इतना तेल नाप दे परंतु श्री रामकृष्ण कहते हैं कि उस महिला के मन का प्रमुख भाग अपने दाहिने हाथ के ऊपर ही रहता है कि कहीं धान कूटने वाला मूसल उसके हाथ पर गिरकर उसे चोट न पहुंचा दे इसी को अभ्यास कहते हैं जिसके तहत संसार के सब कर्म तो हो परंतु मन सदैव ईश्वर में ही लगा रहे इस उदाहरण के माध्यम से श्री रामकृष्ण यह दर्शाना चाहते हैं हमारे विक्षिप्त हुए चित्त को बारम्बार ईश्वर में स्थापित करने का नाम ही अभ्यास योग है